ना ये बंबई को नहीं रहने देता दो फुट अगर दो फुट अगर ना तोल में फर्क हो जाता समुद्र और चंद्रमा के तो बंबई यहां नहीं बच सकते थे ये इसी को बोलते हैं चिंता रचना तो धर्मा, धर्म के अनुसार फल देना अधर्म के अनुसार है ना फल देना कर्म का फल देना है ना संसार को नियमित रखना अचिंतीय अनंत कोट जो आश्चर्य हैं, है ना उनका निर्माता होना और गणित की रीति से सारी सृष्टि का व्यवस्थित हो करके चलना है आ, कहते हैं हवा का चलना अग्नि का प्रज्वलित होना है ना? जल का बहना पृथ्वी का स्थिर होना ईश्वर का जैसे निरूपण है ना वेदों में आपको सुना में मध्य नद्युग्रा पृथ्वी च्रढ़ा जिन स्वस्थ भिताम जिससे ये अंतरिक्ष में खगोल में जितने तारे वारे हैं सब टिके हुए हैं जिससे धरती अपनी जगह पर है अपनी धुरी पर सब के सब घूम रहे हैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते भीषास्मादात पवते भीषो देती सूर्य तो ये सब जन्म की व्यवस्था मृत्यु की व्यवस्था सुख की व्यवस्था दुख की व्यवस्था ये सब तो इसलिए छब्बीसवां तत्व स्वीकार करना चाहिए वो कौन का ईश्वर तो ये है पातंजल सांख्य योग कहते हैं ईश्वर को मानोगे तो बड़े बड़े लाभ होंगे एक तो ये सारी व्यवस्था उसमें सिद्ध हो जाएगी और दूसरे क्या होगा ध्यान करो ना वो तो कहते हैं स ये सब पूर्वेश्याम अपनी गुरु हूं सब बापों का पहला बाप ईश्वर है सूर्बेश सब गुरुओं का पहला गुरु ईश्वर है हाँ। समय उसने बनाया समय में वो नहीं बना समय को उसने बनाया काले नान बच्चे दस अच्छा तथा सर्वनिरतिशयम सर्वज्ञ बी जाऊ वो चित भाव है वो सदभाव है क्लेश कर्म विपाका से रपरा मृष्ट उसमें क्लेश कर्म विपाक और आशय नहीं है क्लेश नहीं माने अविद्या, अविद्यामिता राग द्वेष, अभिनिवेश नहीं और कर्म का फल सुख दुख नहीं और आशय माने अंतकरण भी नहीं ऐसा ईश्वर महाराज जिसका ध्यान करने से प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम हो और चित्त की एकाग्रता हो समाधि सिद्ध होव और प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम हो जोगियों ने कहा 25 नहीं भाई 26 है। तत्व हैं। है अब ये छब्बीस समय तक की जो आलोचना है ना अब वो कल के लिए रखने जाए ओ शांति सीशके षड्परे क्या चापरे अनंत चापरे लोकान लोक विद प्राहु इति तद्द स्त्री पुर्णपुंसक सृष्टि सृष्टि विदो लय तद्द स्थिति स्थितेह सर्वदा भाव दर्शेद तम भाव स तो सबूपवासो तदग्रह समुपयितम दर्शन और सांख्य दर्शन इन दोनों में जो मतभेद है उसका उल्लेख करें एक ने कहा कि 25 पच्चीस हैं और एक ने कहा कि 26 जो लोग परमार्थ की शोध करते हैं खोज करते हैं वो विचार से घबराते नहीं हैं जो सोच विचार करने में कतराते हैं घबराते हैं बचने की कोशिश करते हैं तो उसको ये कहते हैं कि मंदबुद्ध की है कोई भी बात अगर युक्ति और तर्क से कही जा रही है और अनुभव अनुभवारूढ़ होती है तो सत्य के खोजी को वो मानने के लिए तैयार रहना चाहिए युक्ति युक्त मुपादेयम वचनम बालका अगर बालक भी युक्ति युक्त वचन कहता हो तो उसको स्वीकार करना चाहिए अन्य तृणमिव त्याज्यम अप्युक्तम और युक्ति के विरुद्ध अनुभव के विरुद्ध यदि ब्रह्मा भी बोलते हो तो उसको तिनके की तरह छोड़ देना चाहिए ये पुराना श्लोक है योग वाशिष्ठ का श्लोक है युक्ति युक्त मुदेय वचनम बालकादी अन्य तृणमिव त्याज्यम अप्युक्तम असल में छह दर्शन जो हमारे आस्तिक दर्शन हैं वो तीन जोड़ी हैं तीन जुगल हैं उनके तो पहला जुगल है न्याय और वैशेषिक का न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन गौतम तो एक में बताया गया है कि पदार्थ को परखने की उसके परीक्षण की प्रणाली क्या है न्याय दर्शन प्रमाण निरूपण प्रधान है प्रत्यक्ष क्या है अनुमान क्या है उपमान क्या है शब्द क्या है प्रमाण कितने होने चाहिए हेतु क्या है हेत्वाभाष क्या है विचार के समय कैसे प्रतिज्ञा ना हेतु और उदाहरण उपनय और निगमन पंचावय वाक्य का प्रयोग करके तर्क जो है ना प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन तर्क का कैसे प्रयोग करना चाहिए इसका निरूपण और वैशेषिक पदार्थ प्रधान दर्शन है कि इन प्रमाणों से वस्तु जो सिद्ध होती है वो क्या है तो एक प्रक्रिया दर्शन हुआ और एक पदार्थ दर्शन हुआ पृथ्वी के परमाणु हैं, जल के परमाणु हैं, अग्नि के परमाणु हैं, वायु के परमाणु हैं आकाश के परमाणु नहीं हैं मन कैसा है आत्मा क्या है काल क्या है दिशा क्या है इन सब पदार्थों का विवेचन ऐसी दूसरा जुगल है योग दर्शन और सांख्य दर्शन एक ने बताया कि पांच विषय पांच हैं और पांच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन ये सोलह तो विकार हैं और पंच तन्मात्रा, अहंकार और महत्व ये सात प्रकृति विकृति हैं और एक प्रधान मूल प्रकृति है और दृष्टा जो है पच्चीसवा सबसे विलक्षण है योग दर्शन कहता है कि अगर इस बात को देखना हो यदि तुम खुद इसका अनुभव करना चाहते हो तो आ जाओ हमारी पार्टी में ये जितने साध्य साधन वाले होते हैं ना व्याख्यान देने वाले लोग प्राय अपनी पार्टी तो बढ़ाते हैं अगर बुद्धिगत दोष होए संशय हो, हो तो आमने सामने बातचीत करके मिटा लो और भगवत रस का आस्वादन करना होए भगवत चरित्र श्रवण करो और ये जो व्याख्यान है ये तो संप्रदाय की वृद्धि के लिए होते हैं भोले तो भाले लोग जो हैं वो उसमें फंस जाते हैं उपाषित फंस जाना माने पाषित हो जाता पास जो है ना पास फांसी पासित, पास का फांस हो गया फंसे तो योग दर्शन का यह है कि एक तो अपने जीवन में जो नियम बनाओ उसमें ईश्वर को दैनिक वस्तु बना लो ईश्वर प्रणिधान थोड़ा रोज भगवान का जप करो आ, नाम का मूर्ति का थोड़ा ध्यान करो पूजा करो है तो ना इससे तुम्हारे जीवन में नियम आवेगा हो नियम तो सत्य हिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये तो है या और ईश्वर परिधान है नियम तो उनका यह कहना है कि नियम कभी कभी छूट जाए तो उतनी हानि नहीं है परंतु यम कभी छूट जाए तो बड़ी भारी हानि है वो कहते हैं कि सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इन पांचों में से किसी को छोड़ो मत और कभी पवित्रता के नियम में कोई बाधा पड़ जाए कभी स्वाध्याय छूट जाए है ना कभी मन में लोभ आ जाए कभी माला न फिरी इसमें उतनी हानि नहीं है लेकिन सत्य हिंसा आस्ते जो हैं, ये तो यमान अभी सेवे तो, एक आप दिन माला छूट जाए कोई बात नहीं लेकिन झूठ मत बोलना है ना एक आप दिन माला छूट जाए कोई बात नहीं लेकिन किसी को सताना मत गाली मत लेना एक आध दिन माला छूट गई कोई बात नहीं आ, लेकिन किसी की चोरी मत करना बेमानी मत करना तो किसी को सताना कभी नहीं चोरी कभी नहीं करना है ना ब्रह्मचर्य जो अपने लिए उचित है आ, उसका भंग कभी नहीं करना नियम से यम बड़ा होता है ये योग दर्शन का मत है यमान सेवेत न त्यम नियमान बुधा यमान पतत्य कुर्बान नियमान केवलान भजन नियम का तो पालन करे पूजा करे माला फेरे परंतु झूठ बोले दूसरे को सतावे दूसरे का माल चुरावे तो उसका पतन हो जाता है ये बात शास्त्रों में ये मनुस्मृति का श्लोक है मनुस्मृति का है भागवत का है विष्णु पुराण का है अब वो किस किस ग्रंथ का है यह बताने की कोई जरूरत तो एक तो ईश्वर परिधान योगियों ने रखा नियम में और दूसरा रखा क्रिया योग में हा रोज दान करना तो थोड़ा ईश्वर के नाम पर भी करना हो क्योंकि जिसकी दी हुई चीज है है ना उसकी याद किए बिना चार दाने चार चने उसके लिए निकाल दो है ना एक नया पैसा उसके लिए निकाल दो अपनी क्रिया में ईश्वर के लिए थोड़ा स्थान रखो तीसरी बात योगदर्शन वालों ने यह कही कि यदि ईश्वर का ध्यान करोगे तो तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाएगा ईश्वर प्रणिधान समाधि सिद्धि ईश्वर का प्रणिधान करने से ईश्वर का ध्यान करने से समाधि की सिद्धि होती है चौथी बात उन्होंने ये कही कि ईश्वर का ध्यान करने से प्रणव का जप करने से जो साधन में विघ्न आते हैं वे विघ्न मिट जाते हैं विघ्न निवारण हो जाता है ये सब बात तो हुई परंतु उन्होंने तत्व विवेक में ईश्वर को कहां रखा ये बात स्पष्ट नहीं हुई उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर अविनाशी है ईश्वर सर्वज्ञ है ईश्वर क्लेश कर्म विपाकाशय से अपरामृष परमानंद स्वरूप है ऐसा परंतु तत्व विवेचन की भूमिका में ईश्वर को कहा रखा जाए ये बात उन्होंने पुरुष विशेष कह करके छोड़ दी तो पुरुष विशेष का अभिप्राय आपको बताता है पुरुष विशेष का अभिप्राय है कि सांख्यों ने एक तो माना द्रष्टा आत्मा और एक माना दृश्य तो दृश्य में कार्य रूप पंचभूत और कार्य कारण रूप प्रकृति विकृति और नारायण कारण रूप प्रकृति और द्रष्टा पुरुष का दृष्टा जो है वो अपना आत्मा है और ध्यान का स्वरूप ये है कहीं भी सृष्टि में रागत द्वेश न होने पावे स्वयं अपने को कूटस्थ तटस्थ दृष्टा के रूप में अनुभव करो है ना ये प्रकृति और प्राकृत संपूर्ण जगत दृश्य है और मैं दृष्टा हूं तो अब जोगियों ने इस पर यह बात कही कि देखो प्रकृति सारी सृष्टि को बनाती है ऐसा तो मानते हो और दृष्टा आत्मा अलग है ये भी मानते हो लेकिन एक दृष्टा आत्मा कोई विशेष है वो विशेष क्या है कब वो प्रकृति को नियंत्रित करता है प्रकृति जो है वो चेतन नहीं है अचेतन है तो वो नियम से व्यवस्था से कायदे से सब काम नहीं कर सकती सारी रचना वो गणित के नियमानुसार नहीं कर सकती इसलिए उसमें कोई सर्वज्ञ पुरुष लगा हुआ है और उसी की प्रेरणा से उसी के संविधान से ये प्रकृति सारी सृष्टि ठीक ठीक बनाती है इसलिए तुम पच्चीस मत मानो छब्बीस तत्व तो मानो तो अब देखो कितनी बात हो गई एक तो मनुष्य के जीवन में नियम रूप सदाचार रहने के लिए दूसरी बात व्यक्तित्व का अभिमान तोड़ने के लिए ईश्वर के प्रति समर्पण और तीसरी बात चित्त की एकाग्रता के लिए ईश्वर का ध्यान है और पांचवी बात जगत के नियमन के लिए सर्वज्ञ ईश्वर जैसे इस शरीर में जीवात्मा शरीर का नियमन करता है वैसे ही समग्र विश्व में जो सब का नियंता है ईश्वर वो ईश्वर और उसके ध्यान से सुख मिलता है शांति मिलती है और समाधि सिद्ध होती है वही सबको ज्ञान भी देता है वही सबको बनाता भी है और वही सबका परम प्रिय भी है उसके आधार पर समाधि लगाना अब वेदांती जो हैं, वो योगदर्शन वालों से बात करते हैं तो वेदांतियों का ये कहना है कि जहां तक तुम अंतकरण शुद्धि के लिए ईश्वर का उपयोग मानते हो वहां तक हमारा तुम्हारा कोई मतभेद नहीं है ईश्वर के नाम पर सदाचारी बनो ईश्वर के नाम पर चित्त एकाग्र करो है ना? ईश्वर के नाम पर अपने कर्म विश्व की सेवा में लगाओ है ना? ये सब ठीक है परंतु जहां तक तुम पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर को तो मानते हो वहां प्रश्न ये है कि दूसरा कोई दृष्टा पुरुष है दूसरा कोई चेतन पुरुष है ये तुम्हारे अनुभव में कैसे आता है जरा उसकी प्रक्रिया बताओ अभी कई बात आपको सुनाएंगे इसके बारे में तो एक तो अपने से पृथक जो अनुभव का विषय होगा दृश्य होगा और उसमें जड़ता आवेगी हमसे अलग होकर के अगर ईश्वर हो गए ये ये आपको जो नए नए श्रोता है ना उनकी समझ में ये बात जल्दी नहीं आवेगी ये बात मैं मानता हूं बोला पर विचार करके देखो चेतन उसको कहते हैं कि जो अपने को जाने और दूसरे को भी जाने और जड़ उसको कहते हैं जो जाना जाए आजकल की विद्या में ये बात बताई जाती है कि जिसके इंद्रिया होवे वो चेतन और जिसके इंद्रिया न होवे वो जड़ सेंद्रियत्व जो है वो चैतन्य का लक्षण है और निरिंद्रियत्व जो है ये जड़ का लक्षण है और सेंद्रियत्व चेतन का लक्षण है अब प्राचीन परिभाषा में इंद्रिय वाले को चेतन नहीं मानते इंद्रियां भी जड़ हैं और इंद्रिय वाला ये शरीर भी जड़ ही है केवल जो शुद्ध ज्ञान है उसी को चेतन मानते हैं तो जिसको अब ये जो कार्ड है चित्र है जिसको जानने वाले की अपेक्षा है यह खुद अपने को नहीं जानता है हमारे द्वारा जाना जाता है तो जिसको अपने से अतिरिक्त जानने वाले की जरूरत होए, उसको जड़ कहते हैं है ना और जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने उसको चेतन कहते हैं अब देखो प्रश्न ये है कि जहां द्रष्टा और दृश्य के विवेक की भूमि उपस्थित हुई वहां ईश्वर दृष्टा है कि दृश्य है ये प्रश्न खड़ा होगा है ना तो यदि ईश्वर दृष्टा है तब तो अपना आत्मा है और यदि दृश्य है तो प्रकृति प्राकृत के अंतर्गत जड़ है वो भी किसी जड़ता के नियम में बदा हुआ है लो ईश्वर नियमित है कि नहीं ईश्वर की प्रत्येक गतिविधि नियमानुसार है कि नहीं तो उपाधि के नियंत्रित होने से उपाधिस्थ चैतन्य भी नियंत्रित हो गया इसी बात को वेदांति लोग कहते हैं कारणोपाधिक ईश्वर है कार्योपाधिक जीव है अंत कार्य है इसको उपाधि लेकर के जो बैठा है सो जीव और कारण को अपनी उपाधि बनाकर जो बैठा है सो ईश्वर और शुद्ध जो चैतन्य है वो न कारणोपाधिक न कार्योपाधिक जीव और ईश्वर दोनों से विलक्षण है तो देखो इसमें केवल ईश्वर की बात नहीं है बात तो ये आई कि दूसरा दृष्ट ही नहीं हो सकता सांख्यों ने दृष्टा को तत्व मानकर जो अनेक माना वो भी गलत है ना और ने जो भी जो ईश्वर को पुरुष विशेष के रूप में माना वो भी गलत है ना ये ईश्वर का निषेध नहीं हुआ हो ईश्वर के अमुक रूप का निषेध हुआ जैसे पूर्व मीमांसक कहते हैं कि हम नैयायिकों के ईश्वर का खंडन करते हैं ईश्वर का खंडन नहीं करते नैयायिकों ने ईश्वर को कर्ता के रूप में माना उसका हम खंडन करते हैं क्योंकि कर्ता ईश्वर तो कर्म का नौकर होगा उसमें क्या ऐश्वर्य होगा ये पूर्व मीमांसा कैसे बोलते हैं अच्छा जब ये कहो कि हमारे पीठ के पीछे ईश्वर है माने ईश्वर भी तो कई तरह के होते हैं ना एक तो वो जिनको अपनी गोद में लेके खिलाया जाए है ना हाँ बच्चे की वासना जिनके चित्त में ज्यादा है तो नारायण वो ईश्वर को पुत्र के रूप में देखते ईश्वर पुत्र भी है बोला जिनको मित्र की इच्छा है वो मित्र के रूप में देखते हैं हाँ जिनको पति की इच्छा है वो ईश्वर को पति के रूप में देखते हैं जिनको स्वामी की इच्छा है वो ईश्वर को स्वामी के रूप में देखते हैं तो ये क्या है कि यहां ईश्वर में वृत्ति का विषयत्व है बोला अब जो दर्शन तो कहता है कि वृत्ति का निरोध करो है तो जब वृत्ति का निरोध करेंगे तो वृत्ति आकार शून्य होगी वृत्ति निरुद्ध होगी वृत्ति निर्विषय होगी तब उसमें इन रूपों में ईश्वर कहां रहेगा तो असल में दूसरा दृष्टा ही नहीं है अपने सिवाय जब दूसरा दृष्टा नहीं है तो द्रष्टाओं की अपेक्षा से एक, एक दृष्टा विशेष दृष्टि विशेष विशेष दृष्टा कहां से होगा अच्छा तो एक तो दृष्टा और दृश्य की भूमिका में अपने आत्मा से पृथक ईश्वर को स्वीकार नहीं किया जा सकता इसलिए तत्व को 26 बनाना बिल्कुल गलत है एक बात है अब दूसरी बात जरा समाधि वाले भी आपको तो सुनाते हैं वो ये है कि वेदांतियों का तो ऐसा कहना है कि जो लोग आत्मा में आनंद का चिंतन करते हैं कि आत्मा आनंद रूप है तो उनको विषय से वैराग्य होवे गए ये फल तो ठीक है कि भाई आत्मा में ही आनंद है विषयों में आनंद नहीं है अरे क्या विषय तो बड़े गंदे हैं एक आम का स्वाद लेना पड़े तो उसको काटना पड़ता है फिर दांत से कुछ कुचलना पड़ता है है और फिर निकल जाना पड़ता है नाराण ये विषय भोग की यह स्थिति है वो इसी से भोग को हिंसा बोलते हैं नानुपहत भूतानी भोग असंभवती बिना किसी को दुख पहुंचाए भोग नाम की वस्तु हो ही नहीं सकती एक न एक को दुख देंगे तब भोग करेंगे कोई वस्तु नष्ट होगी है ना कोई कर्म नष्ट होगा आ, किसी का धर्म नष्ट होगा अपना होए पराया होए नानुपहत्य भूतानी भोगस प्राणियों को दुख पहुंचाए बिना भोग नहीं हो सकता ईश्वर भी जो संपूर्ण जगत का कारण है अभिन्न निमित्तोपादान कारण विवर्ती अखंड चैतन्य है उसको जब तक नन्हा बना करके गोद में नहीं ले आवेंगे तब तक वृत्ति का विषय कैसे होगा तो वेदांतियों का इस संबंध में यह कहना है कि यदि ईश्वर को आनंद रूप मानोगे तो ये इतना प्रयोजन तो सिद्ध होगा कि ईश्वर में आनंद है आत्मा में आनंद है विषय में आनंद नहीं है विषय से वैराग्य होगा लेकिन उस आनंद में जो रागात्मक वृत्ति होगी उस वृत्ति का समाधि के लिए तो निरोध करना पड़ेगा और आत्मज्ञान के लिए उसका बाध करना पड़ेगा है ना बिना आत्मज्ञान के लिए उसका बाध किए स्वरूपस्थिति नहीं होगी ये जो आनंद चाहने वाले हैं इनके समझो ऐसे ही है एक आदमी ने कहा बाबा देखो हम तो चाट खाना चाहते हैं पैसे से मिले तो पैसे से खरीद लो और न मिले तो चुरा के ले आओ क्योंकि हम तो चाट खाना चाहते हैं तो जो वस्तु के प्रेमी हो जाते हैं वो फिर न्याय अन्याय न्याय अन्याय नहीं देखते हैं हो है और देखो भाई हमारी तो आदत पड़ गई है चोरी करने की उसी में मजा आता है ना चोरी नहीं बनी तो तुम बा करो जब मनुष्य और जो सत्य का प्रेमी होता है वो कहता है हम जन्म जन्म नरक में पड़ेंगे हम आग में तपेंगे है ना हम परिश्रम ही करते रहेंगे हम बार बार मरेंगे और जिएंगे लेकिन जो सच्ची चीज है उसका हम पता लगा के छोड़ेंगे जिज्ञासु सत्य का प्रेमी होता है आ, आनंद भी सच्चा हो तो उसको चाहिए है ना और झूठा कल्पना से है ना उधर दुआबा में दुआबा एक प्रदेश है छोटा सा स्थान है गंगा और सरजू जहाँ मिलती है ना दुआबा तो बरसात के दिनों में खूब बाढ़ आती है घर तो बह जाता है लोगों को फिर छप्पर डालते हैं छप्पर डाल लेते हैं तो बैसाख जेठ में आजकल खूब जोर से लू चलती है और हवा चलती है तो दिल में किसी के घर में रसोई नहीं बनती सत्तू बना रखते हैं और ही खाते हैं तो बच्चे खेल रहे हैं बोले आओ भाई झूठ मूठ का सत्तू खाएं तो बच्चे ने कहा कि जब झूठे मूठ का सत्तू खाना खाना है तो सत्तू का है तो खाते हो भाई लड्डू खाओ बोला जब झूठ मूठ का खाना है तो सत्तू क्यों खाते हो लड्डू का तो इसी से देखो वेदांत के विचार में आत्मा की आनंद रूपता पर उतना जोर नहीं दिया जाता क्योंकि आत्मा आनंद है अगर ऐसी वृत्ति भी बनेगी तो रागात्मक वृत्ति बन जाएगी और व्यक्तित्व का बाध नहीं होगा इसलिए वेदांति लोग जो हैं है ना आत्मा जो है अविनाशी है और स्वयं प्रकाश है और अचिंत्य है अलक्षण है अव्यपदेश्य है अपूर्व है अनपर है अनंतर है अभाज्य है ये सारी बात बोलते हैं परंतु आत्मा की आनंद रूपता पर उतना जोर नहीं देते हैं क्योंकि यदि वृत्ति आनंदाकार बन गई तो उस वृत्ति से वैराग्य नहीं होगा और वृत्ति से वैराग्य नहीं होगा तो उसका बाद नहीं होगा तो अब आप देखो आपको सुनाते हैं ये जोगी लोग भी जो समाधि मानते हैं है ना वितर्कानुगत और विचारानुगत इन दोनों में ईश्वर का आलंबन चलता है और आनंदानुगत इसमें भी ईश्वर का आलंबन चलता है परंतु जब अस्मितानुगत समाधि वो लगाते हैं माने संप्रज्ञात समाधि की चतुर्थ भूमिका में जब पहुंचते हैं वितर्क माने स्थूल का आलंबन लेकर के साल की मूर्ति का आलंबन लेकर के अपने चित्त को एकाग्र किया वितर्कानुगत समाधि और केवल सूक्ष्म भावात्मक रूप को लेकर के अपने चित्त को एकाग्र किया वो विचारानुगत समाधि और केवल आनंद मात्र का चिंतन करके शब्द ज्ञान अनुपाधि वर्षोशो तो आनंद विकल्प आनंदानुगत समाधि हुई यहां तक भी आनंद रूप का चलती है परंतु जहां अस्मिता अनुगत समाधि माने संप्रज्ञात समाधि की चतुर्थ भूमि में आनंद नहीं होता है अब जब असंप्रज्ञात समाधि लगती है तो